इस वक्त दोपहर के दो बजकर पंद्रह मिनट हो रहे थे सुमेश पांडे की पत्नी सुजेता पांडे को नागपुर पुलिस द्वारा नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पर इंटेरोगेशन के लिए लाया जा चुका था लेकिन चूंकि सुजेता कोई क्रिमिनल नहीं थी बल्कि वो सिर्फ एक मर्डरर के घर से थी ऐसे में पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आ रही थी न तो उसे हाई सिक्योरिटी में रखा गया था और न ही उसे यहाँ नागपाडा पुलिस स्टेशन पर इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया था उसे यहाँ पर नॉर्मली आकाश ने अपने ऑफिस में बैठाया हुआ था शुरू में तो वैसा ही हुआ जैसा पुलिस ने सोचा था उससे कितने भी सीधे से पूछा गया वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी सुजेता तो बस अपने पति की मौत का गम ही मनाती रही और बार बार अपनी गरीबी का दुख सुनाती रही उसका ज्यादातर समय तो रोने में ही चला गया पुलिस चाहे कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो कुछ बोली नहीं रही थी अभी तक दूसरे कमरे में बैठकर आकाश इस इंटेरोगेशन को वीडियो के थ्रू देख रहा था लेकिन जब काफी देर तक कोई रिजल्ट नहीं निकला तब वो खुद विक्रांत के बताए हुए तरकीब को आजमाने के लिए निकल पड़ा आकाश जब सुजेता से पूछताछ करने के लिए यहाँ पर पहुंचा तो उसके हाथ में दो पेपर थे उसने दोनों पेपर लेकर सुजेता के सामने टेबल पर रख दिए। ये सुजेता के पति सुमेश की मेडिकल रिपोर्ट थी इसे देखकर सुजेता के होश उड़ गए उसके चेहरे पर एक साथ गम गुस्से और पछतावे का भाव देखा जा सकता था वो एक तक इस रिपोर्ट की तरफ देखती रही फिर आकाश ने सुजेता की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया वो ठीक वैसे ही बोल रहा था जैसा कि उसे विक्रांत ने समझाया था तुम्हारे पति को कोई बीमारी नहीं थी वो बिल्कुल स्वस्थ था उसे कोई लिम्फ कैंसर नहीं था। ये जो लिम्फ कैंसर होने की रिपोर्ट दिखाई गई है ना ये फर्जी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट इसलिए तैयार करवाई गई है ताकि तुम्हारे पति को इस्तेमाल किया जा सके ये फर्जी मेडिकल रिपोर्ट भी उसी आदमी ने तैयार करवाई थी जिसने तुम्हारे पति को पैसों का लालच देकर मेहता सिस्टर्स का मर्डर करवाया था लो खुद तुम देख लो फिर यकीन करो आकाश ने दोनों रिपोर्ट सुजेता के सामने करते हुए कहा यह सुमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये वो डुप्लीकेट मेडिकल रिपोर्ट खुद देख लो उसे कोई बीमारी नहीं थी पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट में उसकी बॉडी को बिल्कुल स्वस्थ बताया गया है उसे कोई भी बीमारी नहीं थी वो जो फेक लिंफ कैंसर की रिपोर्ट बनवाई गई थी वो डॉक्टर जिस बीमारी के बारे में बात करता था वो सब फेक था नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ये सब सुनकर सुचेता के पैरों तले जमीन खिसक गई मानो अभी वो सदमे के मारे पागल हो जाएगी उसे मानो अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था तो अब तुम समझी आकाश ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा जब ही लोग अपने मकसद के लिए झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर तुम्हारे पति से मर्डर करवा सकते हैं तो फिर तुम समझ सकती हो की कि ये किस हद तक जा सकते है तुम्हे क्या लगता है ये लोग तुम्हे कॉन्ट्रेक्ट के पैसे देंगे कभी नहीं किसी कीमत पर नहीं देंगे इतने सारे इन्होंने तुम्हारे पति को जानबूझकर बुझ फसाया वरना आज वो जिंदा होते बहुत गलत किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत अब सुजेता ने रोना बंद कर दिया था लेकिन आकाश ने ध्यान नहीं दिया बल्कि वो और आगे बोलने लगा सच में मैं पर्सनली कह रहा हूं तुम्हारे पति के साथ बहुत गलत हुआ और तुम्हारे साथ भी हो रहा है तुमेश रिटायर्ड पुलिस था वो चाहता तो और दूसरी नौकरी करके पैसे कमा सकता था लेकिन इन लोगों ने उसे जबरदस्ती फंसाकर मरने पर मजबूर कर दिया और अब कोई सबूत भी नहीं है अरे यारोकर भावनाशन का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था वो खुद जाकर सुजेता से सवाल करने के लिए उतावला हो रहा था लेकिन मजबूरन वो यही बैठा रहा इसको जितना समझाया था सिर्फ उतना ही नहीं बोल सकता क्या आइये ज्यादा बकबक करेगा तो फिर कुछ नहीं बोलेगी वो सारा गेम चौपट हो जाएगा अब तुरंत इसे वहां से निकल जाना चाहिए विक्रांत जो बोल रहा था उसे स्वाति समेत नागपाड़ा पुलिस स्टेशन की बाकी पुलिस टीम भी बड़े ध्यान से सुन रही थी ये सब लोग काफी नर्वस हो रहे थे इन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं आकाश से कोई गलती ना हो जाए और फिर सुजेता कुछ भी बताने से इनकार कर दे आकाश दूसरे कमरे में था और वो विक्रांत की एडवाइस सुन नहीं सकता था लेकिन फिर भी विक्रांत लगातार उसे अपनी सलाह दिए जा रहा था हालांकि आकाश भावनाओं में बहकर बातें कर रहा था लेकिन फिर भी उसका प्लान कंकर गया जैसे इन लोगों ने सोचा था सेम से बदले की आग का रूप ले चुका था सर मेरे पास एक रास्ता है मेरे पास उन कमीनों को जेल पहुंचाने का एक रास्ता है सुजेता ने अपने आंसू पहुंचते हुए कहा जिस आदमी ने मेरे पति को फंसाया उसे मैं नहीं छोड़ूंगी ओ आकाश ये सुनकर सन्न रह गया उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विक्रांत की स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी सच में जैसा विक्रांत ने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ आकाश ने पूछा आप आपने अभी क्या कहा आपके पास क्या रास्ता है सर आप लोग जल्दी से नागपुर जाइए मेरे घर पर सुजेता ने कहा मेरे घर के बेसमेंट में एक अलमारी पड़ी है उसके तीसरे वाले बॉक्स में एक पेन ड्राइव रखा हुआ है वो मेरे पति ने मेरे लिए रखा था उस पेन ड्राइव में एक वीडियो पड़ा हुआ है जो मेरे पति ने इस आदमी से बात करते वक्त चुपके से रिकॉर्ड किया था उस वीडियो से यह प्रूफ हो जाएगा कि मेरे पति को जानबूझ कर गया था ये सुनकर मौजूद सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए। मानो किसी कि सब सब बारे में कुछ नहीं पता था सुजेता ने लगभग रोते हुए ही कहा अगर मुझे पता होता की मेरे पति कुछ गलत करने जा रहे हैं तो फिर मैं उन्हें कभी नहीं जाने देती मुझे सच में कुछ नहीं पता था जब तक की मुझे वो लेटर नहीं मिला लेटर हाँ सर मुझे कल शाम पाँच बजे के करीब एक लेटर मिला था वो लेटर मेरे पति ने मेरे लिए लिखा था उस लेटर में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था लेटर के साथ ही पेनड्राइव भी था उन्होंने लिखा था कि इस पेनड्राइव में उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है जिसमें वो मर्डर का कांटेक्ट देने वाले आदमी से बात कर रहे थे उन्होंने लेटर में लिखा था कि अगर उन्हें कुछ होता है या अगर इस लेटर के मिलने के एक महीने के भीतर वो आदमी मुझे बाकी के पचास लाख नहीं देता है तो फिर मैं ये पेनड्राइव पुलिस को दे दूंगा अच्छा इसमें क्या था आकाश ने थपाक से सवाल किया तुमने ये वीडियो देखा था क्या नहीं मैंने नहीं देखा सर कल शाम को तो मुझे ये लेटर मिला था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसे मैं देख सकूं। हाँ लेटर में यह लिखा था कि इसमें वो वीडियो है जिसे कि उन्होंने कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था सर मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी मेरे घर आ जाएगी और मेरे कुछ करने से पहले ही पुलिस ने मुझे अपनी कस्टडी में ले लिया और जो मेरे अकाउंट में बीस लाख रूपए आए हैं उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है ठीक है ठीक है हम पता कर लेंगे आकाश ने तुरंत ही अपने हाथ में मेडिकल रिपोर्ट को उठाते हुए कहा लेकिन वो इतना नर्वस था कि रिपोर्ट उसके हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया सर प्लीज सुजेता ने अपने आंसुओं को पोचते हुए कहा सर हम बहुत गरीब लोग हैं लेकिन हमें पैसे का कोई लालच नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मुझे मेरे पति का बदला चाहिए जिसने भी उन्हें फंसा उनकी जान ली है उसे छोड़िएगा मत उसको फांसी दीजिएगा सर फांसी तभी मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी ठीक है ठीक है तुम तुम चिंता मत करो आकाश ने नर्वस होते हुए कहा उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था ठीक इसी समय दूसरे रूम में बैठे विक्रांत की तारीफ शुरू हो चुकी थी सब उसकी काबिलियत देखकर दंग रह गए थे स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर जितना हमने आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा कमाल के निकले सच में ये फेक मेडिकल रिपोर्ट वाला आइडिया कितना सही था ना भले ही थोड़ा गलत था लेकिन इससे हमारा पूरा केस सोल्व हो गया सर आप कमाल के हो स्वाति ने विक्रांत को सैल्यूट करते हुए कहा आपको तो मुंबई पुलिस का शेरलॉक होम्स डिक्लेयर कर देना चाहिए <laughs> खुश हुआ विक्रांत खुश हुआ <laughs> विक्रांत ने हंसते हुए कहा अच्छा अब आगे कैसे करना है वो तुम लोग जानते हो तो फिर मैनेज कर लेना सब। अब मुझे जाना है बहुत काम पेंडिंग पड़ा है ठीक है ठीक है सर आप निकलिए स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हमें जो भी अपडेट मिलेगी आपको बताते रहेंगे हम हाँ हम अपने सीनियर्स को नहीं बताएंगे लेकिन विक्रांत सर को सब इन्फॉर्म करेंगे वहाँ मौजूद एक दूसरे पुलिस वाले ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा बिल्कुल सर ने हमारे लिए कितना कुछ किया अगर सर ना होते तो ये ब्रांच के हमारा जीना मोहाल कर देते अच्छा वो उस के बच्चे को भी तुम लोग दिखा देना उसके औकात जिससे दोबारा कुछ कहने से पहले वो हजार बार सोचे विक्रांत ने उन लोगों से कहा बिल्कुल सर सभी ने एक सुर में कहा और फिर ये सब लोग मिलकर विक्रांत को छोड़ने के लिए गेट तक आ गए अरे ठीक है इतनी फॉर्मेलिटी मत करो जाओ तुम लोग अपना काम करो मैं चला जाऊंगा विक्रांत ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा इसके बाद सब लोग वापस अंदर चले गए विक्रांत आगे निकलकर गेट से बाहर निकल गया विक्रांत सर तभी अचानक से विक्रांत के कान में कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर स्वाति खड़ी थी सर कभी मौका मिले तो मेरे साथ भी होटल के रूम में चलिए आए क्या विक्रांत चौंकते हुए कहा मुझे भी थोड़ा केस सोल्व करना सिखाइए कुछ टिप्स वगैरा दीजिए स्वाति ने चेहरे पर अजीब से मुस्कान के साथ कहा